यस्न्ना पतति करतला शंकरशूल्साभाविथुष्टगा प्रया ब्रह्मा ब्रह्मांड भांड ब्रह्मांडस्फुटन पौती नारायणाभ्यम सोष्मा सुनाद वदन विनिहतः पांचजो मुरारे ओं तस्स ब्रह्मणे नम बृहदारण्यकोपनिषद मंत्रा शाकरष्य भाश्य और भाष्याथसकर शंकरचार्य शंकरा सद्गुसर्वसनिभा शंकर सन्त सचिदिण शांति पाठ पूर्णवद पूर्णमदम पूर्णा पूर्णवदचा पूर्णमेवावशिष्य ओम शांति शांति शांति ओम वह पर्रह्म पूर्ण है और यह कार्य ब्रह्म भी पूर्ण है क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है तथा तो प्रलय काल में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 ब्रह्म विद्या संप्रदाय के प्रवर्तक वंश ब्राह्मणोक्त गुरु परंपरागत ब्रह्मादिवश ऋषियों को तथा गुरुदेव को नमस्कार है ऊषा वस्व आद्यावाजसनेयी ब्राह्मणोपनिषद तस्या इयलग्रंथ वृत्तिरार संसारसुभ्य संसार भ्या वृत्त संसार हेतु साधन विद्या हेतुत्तिन ब्रमक प्रतिपत्त सेद्या उपनषवाच्या तत्परा सहेतो संसारा साधना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 ब्रह्मात्मक ब्रम्हात, बोध की प्राप्ति के लिए उसकी यह अल्प ग्रंथ वाली संक्षिप्त व्याख्या आरंभ की जाती है यह ब्रह्म विद्या अपने में लगे हुए पुरुषों के संसार का कारण सहित अत्यंत अवसादन उच्छेद करती है इसलिए उपनिषद शब्द से कही जाती है क्योंकि उप और नि उपसर्गपूर्वक सद धातु का यही अवसाधन हो अर्थ है उस ब्रह्म विद्या की प्रयोजन वाला होने के कारण यह ग्रंथ भी उपनिषद कहा जाता है सेयम महानत्वाद् आरण्यकम् सेध्यायी अच्मादारक बृहत्वा परिमाण तो बृहदारण्यकर्मकांडेन संबंधोंधीये सर्वप्यय वेदः प्रत्यक्षाुम्या मनोगतेषा निष्ठाहोपा प्रकाशन परह परपुरुरसर्गत तत्तिपरह दृष्टेषा निष्ठापरिहारोपा जानस प्रत्यक्षाभ्या अध्याय वाली उपनिषद अरण्य अर्थात वन में में जाने के के के कारण कारण है है। है। और अन्य उपनिषदों की अपेक्षा में ब्रिहत बड़ी होने के कारण कही जाती है। अब इसका के साथ संबंध बताया जाता है। यह सारा ही वेद जिनका प्रत्यक्ष और अनुमान आदि अन्य प्रमाणों से ज्ञान नहीं होता उन इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति के उपायों को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 विज्ञाने प्राप्ति स्वभाववाद विज्ञा निष्ठ प्राप्तिपरिह्छा सिया स्वभाववादर्शना तस्मा जन्मसत्म जन्मषा निष्ठा प्राप्तिपरिहार्योपायशेषे चास्त्र चा प्रवर्तते येय प्रेते के इत्यव विचिस्सा अस्तिचकेम्य अस्तिपलमादेनिर्णय दर्शना मरम प्राप्युपक्रम्य योनिमल्य प्रपद्य शरीर देठाणुमल्येन संयन्ति यथा कर्म यथा श्रुत स्वयं ज्योति ्रम्य तम विद्या समन्े वै पुण्य कर्मण बहुति पाप पापेन च च्ञाप्याम्य विज्ञानमयः व्यतिरिक्तात्मा स्तिव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 इत्यादि कहा गया है इसी प्रकार बतलाऊंगा ऐसा उपक्रम कर आत्मा विज्ञान में है। इस प्रकार देह से भिन्न आत्मा का अस्तित्व बतलाया गया है तत। प्रत्यक्ष विषय में वेतचन वादी प्रतिपत्ति दर्शना ही देहांत संबंधी आत्मन प्रत्यक्षेनाज्ञाने लोकायति बौद्ध न प्रतिकूला शूर्नात्मे वदंत प्रतिपद्यते नास्ति घट इति विषय कस्ि प्रतिप्य नास्ति घटी स्थाण्वाद पुषादिदर्शना चेन्न निभा प्रत्यक्षेण निवाद निप्रतिपत्तिर्भवती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 इसके संबंध में विभिन्न वादियों का मतभेद देखा जाता है यदि देहांतर संबंधी आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान प्रत्यक्ष होता तो लोकायतिक और बौद्ध आत्मा नहीं है ऐसा कहते हुए हमारे प्रतिकूल न होते घटादि जो प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय हैं उनमें घट नहीं है ऐसा संदेह किसी को नहीं होता यदि कहो कि स्थान उठूठ आदि में पुरुषादि का भ्रम देखा जाने के कारण प्रत्यक्ष वस्तु में संशय का अभाव नहीं बताया जा सकता तो यह कथन ठीक नहीं क्योंकि अच्छी तरह देख लेने पर उस संशय का अभाव हो जाता है स्थानों आदि का प्रत्यक्ष निरूपण हो जाने पर उसमें किसी को संदेह नहीं रहता किंतु वैनाशिक तो हम ऐसी वृत्ति के उदय होने पर भी देहांतर से भिन्न आत्मा के न होने का ही निश्चय करते हैं अतः प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय से विलक्षण होने के कारण प्रत्यक्ष से आत्मा के अस्तित्व की, की सिद्धि नहीं हो सकती तथानुमानदी शुवा आत्मास्ति लिंग से दर्शित लिंग से चत्यक्ष विषय ने चेन्न जन्मासंबंध्यागमेन वात्मास्ति अवगते वेद प्रदर्शित लौकिकलिंग विशेष तुसारिण तदन मीमांस काहम प्रत्ययिंगा चैदिकमती प्रभुवाणी कल्पनों वदी प्रत्यक्षाचात्मे इस प्रकार अनुमान से भी आत्मा का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता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 उसी का अनुसरण करने वाले और न्यायिक वैदिक अहम प्रतीति और वैदिक लिंगों को ही ये हमारी बुद्धि से निकले हुए तर्क है ऐसी कल्पना करते हुए कहते हैं कि आत्मा प्रत्यक्ष और अनुमान का भी विषय है सर्वथाप्यस्त्यात्मा देहांतर संबंधित एवं प्रतिपत्तों देहांतर गतेष्टान प्राप्तिपरिहारोपा विशेषाथिन स्थितिशेषापनाय कर्मकांडम आरब न वात्मच्छाण आत्म विषय अज्ञानम करतीभक्तिस्विमान तिपरीतम स्वरूप विज्ञाने नापनीत यद्धी तन्नापनीय तवद कर्मफलराग देशादे स्वाभाकोष प्रयुक्त शास्त्र विहत प्रतिषिधादी क्रमे वर्तमोवाक्य दृष्टा दृष्टा निष्ट साधना अधर्मसा दोष बाहुल्य स्वाभाकोषीयस्त स्थावंताधो गति कदाचि छात्र कृतसंस्कार बलियस तथो मन आदिरीष्ट सासाधनम बाहुल्य नोपचिनोति धर्माख्यम तिविधम ज्ञानपूर्वक पितृलोकाफल ज्ञानपूर्वक देवोकादी ब्रह्मलोकाफल तथा च चास्त्र आत्मीया ये दिवाजिन इत्या स्मृति कर्म वैदिककम्ये चर्माधर्मो मनुष्यप्राप्तिं ब्रह्माद्यांथावरा स्वाभाद्यादोषवती धर्माधर्मसाधनता संसार गतिर्नाम कर्माश्रया तदेदम व्याकत आद्य साधन रूपं साध्य साधनूपम जगत्गुत्पत्तेरव्यास एस बीजाकुरादीव विद्या संसार आत्में क्रियाकारकोपलक्षण नादी, नादी अनोनस्मा सेद्यापरीत ब्रह्म ब्रह्मविद्या प्रतिपत्थोपन आभ्यते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 आत्मविषयक अज्ञान को उससे विपरीत ब्रह्मात्म स्वरूप ज्ञान के द्वारा दूर नहीं किया गया जब तक उस अज्ञान के निवृत्ति नहीं होती तब तक यह जीव कर्म फल के राग रूप स्वाभाविक दोषों से प्रेरित होने के कारण शास्त्र कथित विधि और निषेध का उल्लंघन करके भी बरतता हुआ मन वाणी और शरीर से दृष्ट और अदृष्ट अनिष्ट के साधनभूत अधर्म संज्ञक धर्मों को कर्मों को अधिकता से करता रहता है क्योंकि स्वभावजनित दोष बहुत प्रबल होता है इससे उसे स्थावर पर्यंत अधोगति प्राप्त होता है कभी शास्त्रोक्ष संस्कारों की प्रबलता होती है उस समय यह मन आदि से अधिकतर धर्म संज्ञक इष्ट साधनों का संपादन करता है वे ज्ञान उपासना पूर्वक और केवल भेद से दो प्रकार के हैं उनमें केवल धर्म पितृलोक आदि की प्राप्ति रूप फल वाले हैं और ज्ञानपूर्वक धर्म देवलोक से लेकर ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति रूप फल वाले हैं ऐसा ही शास्त्र भी कहता है देवोपासक की अपेक्षा आत्मोपासक श्रेष्ठ है तथा वैदिक कर्म दो प्रकार के हैं प्रवृत्ति प्रधान और निवृत्ति प्रधान ऐसी स्मृति भी है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 अविद्यात संसार बीजा कुरादि के समान प्रवाह रूप से अनादि और अनंत अनर्थ रूप है, अतः इससे विरक्त हुए पुरुष की अविद्या के निवृत्ति के लिए इससे विपरीत ब्रह्म विद्या की प्राप्ति रूप प्रयोजन वाली यह उपनिषद आरंभ की जाती है असमेद कर्म संबंध विज्ञान से ये अश्वेधे निकारस्ते विज्ञा फल प्राप्ति व कर्मणा तल्लोक इस उपनिषद के आरंभ में कहे हुए इस अश्वेध कर्म संबंधी विज्ञान का तो यही प्रयोजन है कि जिनका असामर्थ्यवश अश्वेध यज्ञ में अधिकार नहीं है उन्हें इस विज्ञान से ही उसके फल की प्राप्ति हो जाए जैसा कि ज्ञान उपासना से अथवा कर्म से उसके फल की प्राप्ति होती है वह यह प्राण दर्शन लोक प्राप्ति का साधन है इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है कर्म विषयत्मेव विज्ञान चेतचे नोष मेधे न यऊ चयन वेद ये विकलश्रुते विद्या प्रकरणे चाना कर्मांतरे चंपादर्शनाफलस्थितव चा, गम्य कर्मण परम कर्मा स्वेध समिव्यि प्रतिफल्वात् चेह ब्रह्म विद्या प्रारंभ आमंधक यदि कहो कि अशुमेध विज्ञान अशुमेध कर्म से ही संबंध रखता है तो यह ठीक नहीं है क्योंकि जो अश्वमेध से जजन करता है अथवा जो इसे इस प्रकार जानता है वह सब पापों को पार कर जाता है इस प्रकार कर्म के ज्ञान और अनुष्ठान का विकल्प बतलाने वाली श्रुति है इसके सिवा इसका उल्लेख उपासना प्रकरण में में होने से तथा से से तथा भिन्न कर्म में इसका संपादन देखा जाने से भी यह ज्ञात होता है कि अश्वमेध विज्ञान से भी अश्वेध का ही फल मिलता है समृष्टि और बृष्टि हिरणगर्भ की प्राप्ति रूप फल वाला होने से समस्त कर्मों में अश्वमेध कर्म उत्कृष्ट है यहां ब्रह्म विद्या के आरंभ में उसका उल्लेख समस्त कर्मों का संसार संबंधित्व प्रदर्शित करने के लिए किया गया है इसी प्रकार हिरणगर्भ को मृत्यु भाव की प्राप्ति दिखलावेगी नित्याम संसार विषय फलत्व न सर्व कर्म फलोप्रुते सर्वं भी पत्नी संबद्ध कर्म जायामे वै काम ये निसर्गत एवं सर्वर्माण काम्य दर्शि पुत्रकर्मा पद्धान मनुष्यलोक पृथ्वीलोको देंलोक ये फल दर्शय्वान्नात्मकता चाते संहरीष्यंवाईद नाम कर्मा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 पुत्र कर्म और के लोग, लोग और और इस प्रकार विभिन्न फल दिखाते हुए श्रुति नाम रूप और कर्म इन तीन अवयवों से युक्त है ऐसा कहकर अंत में इसकी तीन अन्य रूपता का उपसंहार करेगी तात्पर्य यह है कि समस्त कर्मों का फल व्याकृत संसार ही है इदमेवा त्रय रागुत्पत्ते व्यातमास तदे पुनः सर्व्राणी कर्मसाध्या क्रियते बीजादीव वृक्ष सोय व्याताव्या संसारो क्रियाकारक अविद्याषय क्रियाकारकमकतया आत्मारोपय मूर्ता मूर्त तद्वासनात्मकः अतो नाम अलक्षणों कर्मात्मको निशुद्धबुद्ध विरक्तस्य कामादि दोष कर्म बीज भूता निवृत्त लज्ज्वामीव विज्ञानापनाय ब्रह्म विद्या यही उत्पत्ति से पूर्व तो अभ्याकृत ही था वही बीच से वृक्ष के समान समस्त प्राणियों के कर्म हो जाता है वह यह संसार अविद्या का विषय है अविद्या से ही मूर्त अमूर्त और उनकी वासना रूप यह संसार क्रियाकारक और फलरूप होने से आत्मभाव से आरोपित होता है इससे भिन्न आत्मा नाम रूप और कर्म से रहित तथा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप होने पर भी क्रियाकारक और फल विपरीत भाव से प्रतीत होता है। अतः इस साध्य साधन रूप एवं क्रियाकारक और फल भेद रूप संसार से यह इतना ही है इस प्रकार विरक्त वे पुरुष की कामादि दोष में कर्मों की बीजभूता अविद्या की रज्जो में सर्प ज्ञान के बाद के समान निवृत्ति करने के लिए ब्रह्म विद्या का आरंभ किया जाता है तत्र तावद त्रावद विज्ञा उषा व अस्व इदी तत्रिषय दर्शन उच्य है क्रतोः तमकित्रतो च उसमें विद्या का वर्णन करने के लिए उषा वा अश्वस्या इत्यादि मंत्र कहा जाता है अश्वमेध यज्ञ में अश्व की प्रधानता होने के कारण यहां अश्व अश्विषयक दृष्टि ही कही गई है यह यज्ञ अश्व नाम से अंकित है और इसका देवता प्रजापति है इसीलिए इसमें अश्व की प्रधानता मानी गई है